आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट करियर ऑप्शंस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ मनीष गोयल जी हैं जो मास्टर इन फार्मेसी कर चुके हैं और आज के शो में फार्मेसी से जुड़ी हुई सारी बातें आपको जानने को मिलेगा और साथ ही साथ फार्मेसी के ज़रिए आप करियर अपना कैसे बना सकते हैं वो बातें हम सुनेंगे मनीष गोयल जी से तो आप सभी की तरफ से मनीष गोयल जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू थैंक मनीष जी मैं जानना चाहूँगा कि ये फार्मेसी जो कोर्स है, है इसको कैसे कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं कहाँ कहाँ इसके कोर्सेस अवेलेबल है थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दें देखिए फार्मेसी जो है बेसिकली एक साइंस है जो कि डील करता है मेडिसिन से hmm. किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन किस तरह से मेडिसिन को बनाना है किस तरह से सेल आउट करना है उसके बाद जब मेडिसिन को हम लेते हैं तो उसका क्या एक्शन होता है hmm. कहां-कहां कौन कौन सी डिजीज में यूज होता है और उसके क्या साइड इफेक्ट यूज़ वो सब के बारे में स्टडी करना ये सब फार्मेसी के अंदर आता है hmm. अब फार्मेसी के हम पाठ्यक्रम को देखें इसके कोर्स करिकुलम को देखें तो उसके हम डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेज इसके अंदर हैं सबसे पहले सबसे पहले जो मेन ब्रांच है उसकी फार्मास्यूटिक्स है इसके अंदर फॉर्मूलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म जो डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स आती है अपनी कैप्सूल्स टैबलेट सस्पेंसन इमल्सन हुँ, हुँ, उन सबको किस तरह से बनाना है वो जो भी साइंस है वो फार्मास्यूटिक्स के अंदर आता है इसके अंदर आपको फिजिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए इसके अलावा एक जो दू, जो दूसरी ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी उसके अंदर जब आप ड्रग को एडमिस्टर करते हो अपने बॉडी में तो उस ड्रग का क्या एक्शन होता है हाउ ड्रग रिएक्ट्स विद बॉडी और हाउ बॉडी रिएक्ट्स विथ द ड्रग वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं इसके अंदर जैसे किस तरह से ड्रग का एब्जॉपन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्रीशन होगा किस तरह से उसका मेटाबोलिज्म होगा किस तरह से वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी वो सब स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं इसके अलावा एक और ब्रांच है फार्माकोगनोसी उसके अंदर जो ड्रग हम प्लान्टरिजन से लेते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि वो प्लांट ओरिजिन से ड्रग लिए उसकी क्या मॉर्फोलोजी है किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से उसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनका क्या यूज़ है उसकी स्टडी हम फार्मा कोगनेशी में करते हैं एक ब्रांच है फार्मा एनालिसिस जब हम फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसमें जो भी एक्टिव कंस्टिट्यूंट्स है उसका क्या रेशियो है उसके बारे में हमें एनालिसिस करना पड़ता है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस वो इसी में आता है तो एक फार्मा एनालिसिस में हम ड्रग को एनालाइज करना फाइनल प्रोडक्ट में इसका कितना एक्टिव है उसकी क्या कंसनट्रेशन है उसके बारे में हम पता करते हैं तो ये और एक आ, कोर ब्रांच है मेडिसिनल केमिस्ट्री उसके अंदर जो हम ड्रग फॉर्मुलेट करते हैं उसमें हम एक्टिव केमिकल डालते हैं उसकी क्या केमिस्ट्री है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम वो स्टडी करते हैं नए नए ड्रग मोलिकल को डिस्कवर करना ड्रग डिज़ाइन करना वो सब मेडिशनल केमिस्ट्री में आता है तो ये अलग अलग डिसिप्लिन है तो हम देखेंगे कि जो फार्मेसी का जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं इनडायरेक्टली आप इसमें केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं फिजिक्स पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री जुलॉजी बॉटनी सब आपको पढ़ना पड़ता है तो ये जो वाइड नॉलेज आपको फार्मेसी में दिया जाता है उसका यही एडवांटेज है कि आपका जब स्कोप आप जब ये कर लेते हैं पूरा तो आपका स्कोप वाइड हो जाता है क्योंकि आपको सभी चीज़ का नॉलेज है तो उसके अंदर जो कोर्स चलते हैं एक तो डिप्लोमा कोर्स चलता है दो टू ईयर्स ये, का जो कि आप आफ्टर ट्वेल्थ कर सकते हैं उसके अंदर आपको साइंस मैथ्स या साइंस बायो होना चाहिए उसके अलावा ट्वेल्थ के बाद आप अगर डिग्री करना चाहते हो डायरेक्ट तो चार साल का आप डिग्री कर सकते हो और फिर डिग्री के बाद दो साल का मास्टर कोर्स भी होता है जो अलग अलग ब्रांच में अगर मास्टर इन आपको फार्माकोजी में करना है तो आप फार्माकोलॉजी में करो सोटिक्स में करना है सुटिक्स में करो क्वालिटी में करना है क्वालिटी में करो उसके अलावा एक नया कोर्स है फार्मी डॉक्टर इन फार्मेसी जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस फार्मेसी से संबंधित है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे तो ये जो कोर्सेस है उसके बाद इसका क्या स्कोप है फ्यूचर में उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं जी जी जैसे कि एक डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कि दो साल का कोर्स है उसके बाद आपके लिए जो ऑप्शन खुल जाते हैं सबसे पहला तो आप, आप खुद की शॉप डाल सकते हो दो साल का कोर्स करने के बाद तीन महीने की किसी ड्रग स्टोर पर आप प्रैक्टिस करें तो आप जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट अपना नाम दर्ज करा सकते हो उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट जो आपकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वहाँ से आप लाइसेंस ले सकते हो और अपना ड्रग स्टोर खोल सकते हो तो सेल्फ़ बिजनेस का ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जो सेल्फ़ बिजनेस करना चाहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है दूसरा आप प्राइवेट किसी जो स्टेबलाइज ड्रग स्टोर है बड़ी बड़ी जैसे हॉस्पिटल्स है या बड़ा बड़ा कोई फॉर्म है उसके अंदर आप सेल्फ एज ए प्राइवेट फार्मासिस्ट वहाँ आप जॉब कर सकते हो इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट्स के अंदर फार्मासिस्ट की काफ़ी डिमांड है अभी गवर्नमेंट राजस्थान के अंदर भी जो हॉस्पिटल्स में पहले यह होता था कि नर्सिंग स्टाफ जो होता है वो ड्रग्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करता था लेकिन अब ऐसा रूल बना दिया है कि वहाँ फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है तो अभी पिछले साल ही राजस्थान गवर्नमेंट ने पंद्रह सौ फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट किया है और अभी ऐसा अनुमान है कि कुल पच्चीस हज़ार पोस्टें राजस्थान राजस्थान में फार्मासिस्ट की खाली तो जो गवर्नमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी सबसे बेस्ट ऑप्शन है और गवर्नमेंट पे स्केल भी इसमें सेकंड ग्रेड का मिलता है तो काफ़ी रिस्पेक्टेड जॉब है और बहुत ही अच्छा है इसके अलावा आप अगर ग्रेजुएशन कर लेते हो तो ग्रेजुएशन करने के बाद आपके जो स्कोप है वो वाइड हो जाते हैं उसके लिए जैसे आपने ग्रेजुएशन किया तो आप ड्रग स्टोर के लिए खोलने के लिए तो एलिजिबल हो ही इसके अलावा आपका खुद का इंडस्ट्री भी खोल सकते हो मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्री अगर आपके पास अच्छा बिजनेस प्लान है आपके पास कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है, तो आप आपका खुद का इंडस्ट्री ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोल सकते हो इसके अलावा अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फार्मेसी एक्ट के अंदर एक ऐसा आपको प्रावधान दिया गया है कि आप कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हो मीन्स जो स्टेबलाइज पहले से ऑलरेडी स्टेबलाइज फर्म है वहाँ आप अपनी जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको बता दो फॉर्मुलेशन बता दो वो आपको मैन्युफैक्चर करके देगा फिर आप उसको अपने ब्रांड नेम से उसको मार्केट कर सकते हैं तो मीन्स वहाँ आपका इन्वेस्टमेंट बच जाएगा आपके आपको मार्केटिंग करना है तो ये कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी इसमें एक प्रावधान रहता है तो ये एक ऑन इंडस्ट्री ये भी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके अलावा आप बेचलर और मास्टर करने के बाद जो इंडस्ट्रीज है फार्मा इंडस्ट्रीज जो कि डील करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन उसके अंदर एज अ एग्जीक्यूटिव या एज ए केमिस्ट और एज ए रिसर्च एसोसिएट आप जॉब कर सकते हैं वहाँ डिफरेंट डिफरेंट जैसे प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट होता है एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है फॉमूलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल होता है क्वालिटी एश्योरेंस होता है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर एक डिपार्टमेंट होता है उन डिपार्टमेंट में आज आप एज एग्जीक्यूटिव या एज ए केमिस्ट काम कर सकते हो तो ये बहुत अच्छा एक रिस्पेक्टेड जॉब है और इसके अलावा सी क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स को कैरी आउट किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स मीन्स जो ड्रग है आपके पास एक नया मॉलिकुल्स है उसको आपको मार्केट में लॉन्च करना है उससे पहले आपको उसका क्लिनिकल ट्रायल्स करना बहुत ज़रूरी है क्लिनिकल ट्रायल्स मीन्स उसको सबसे पहले आप एनिमल पे टेस्ट करोगे फिर हेल्दी ह्यूमन पे टेस्ट करोगे उसके बाद डिजीज पर्सन पे टेस्ट करोगे तो ये एक स्टेप बाई स्टेप बाय फर्स्ट स्टेप में आप एनिमल लोगे फिर, फिर बाद में हेल्दी व्यूमन लोगे फिर बाद में डिजीज पर्सन पर टेस्ट करोगे फिर बाद में उसकी जो ड्रग को सर्वेलेंस पे रखोगे कि लॉन्ग टर्म इसके कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं अगर सब कुछ सेफ़ होता है तो फिर जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरटीज़ ऑफ द कंट्री है वो आपको उस ड्रग को मार्केट करने की परमिशन देगी तो ये सब जो है क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का काम है तो कुछ कंपनी के तो खुद के सी हैं और कुछ प्राइवेट जो खुद इंडिपेंडेंटली भी काम कर रहे हैं तो वहाँ आप एज ए क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट जॉब कर सकते हो वहाँ पर बहुत अच्छा आपका उसके अंदर एक मेडिकल राइटर मेडिकल कोडर की भी जॉब होती है जो कि जो भी डिजीज़ हुई है उसका जो भी डायग्नोसिस किया है उसको कोड में कन्वर्ट करके फिर वो डाटा को वो कंपाइल करके ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को भेजते हैं तो वो क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा उसमें पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि एकदम नया ब्रांच ब्रांच चाहिए नया फील्ड है फार्मा फील्ड के अंदर दूसरा है एकेडमिक जॉब एकेडमिक में आज राजस्थान राजस्थान में सौ से ज़्यादा फार्मेसी कॉलेज हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है एकेडमिक का और क्वालिफाइड टीचर्स की बहुत कमी है तो आपके आप आपके अंदर क्वालिटी है और टीचिंग के अंदर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा स्कोप है आप मास्टर ऑफ फार्मेसी है तो आप इजीली एम फार्म और बी फार्म कॉलेज में आप इजीली आप पढ़ा सकते हो पीएचडी हो तो आप एम फार्म के अंदर अच्छी पोस्ट पे पहुँच सकते हो इसके अलावा आप जो जो लैब्स होती है सी एस काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की जो लैब्स हैं अपने ऑल ओवर इंडिया में या फिर जो दूसरी प्राइवेट रिसर्च लैब्स हैं वहाँ पर टाइम टू टाइम यूजीसी या सी से जो इस्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट होते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट वो निकलते रहते हैं वन ईयर की पीरियड ड्यूरेशन होता है या टू ईयर का या थ्री ईयर का उसके अंदर एजे आप प्रोजेक्ट फेलो आ, सीनियर रिसर्च फेलो जूनियर रिसर्च फेलो एज आप उसमें काम कर सकते हो क्योंकि ये जो जितनी भी लैब्स होती है वो लाइफ साइंस मेडिकल साइंस के अंदर रिसर्च से रिलेटेड प्रोजेक्ट को कैरी आउट करती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फार्मेसी के अंदर आपको ये सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं लाइफ साइंस के सब्जेक्ट भी होते हैं मेडिकल साइंस के भी होते हैं तो आपका वहाँ नॉलेज काफ़ी काम आता है तो वो फार्मा स्टूडेंट को काफ़ी प्रेफर करते हैं तो आप एज ए साइंटिस्ट उन लेब में भी काम कर सकते हो तो ये एक तो जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग जो कंपनियाँ ड्रग्स बनाती है उनको मार्केट करने के लिए वो फार्मा प्रोफेशनल को रिक्रूट करती है कि नॉर्मल जो है नॉर्मल मार्केटिंग जो एम्प्लॉय होते हैं वो इसको डील नहीं कर सकते क्योंकि ड्रग को बेचना नॉर्मल थिंग नहीं है तो उसके लिए फार्मा प्रोफेशनल का स्पेशलाइजेशन जरूरी है तो उसके लिए वो फार्मा प्रोफेशनल को रिक्वेट करती है आप शुरुआत एज ए ट्रेनिंग से करते हो ये धीरे धीरे आपका इसमें ग्रोथ होता रहेगा आप आ, सेल्स मैनेजर बन जाओगे एरिया सेल्स मैनेजर फिर बाद में जोनल मैनेजर फिर धीरे धीरे टेरेटरी टेरे मैनेजर फिर फाइनली आप प्रोडक्ट मैनेजर बन जाओगे एक स्पेशल प्रोडक्ट का सेल्स और मार्किटिंग टेल्थ आपको देखना है तो बहुत ही रिस्पेक्टेड और काफ़ी हाईली पैकेज जॉब है ये भी और सेल्स और मार्केटिंग इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है एक फार्म डी का मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया था फार्म डी का कोर्स जो होता है ये एक नया इंट्रोड्यूस किया है पी सी आई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने दो हज़ार आठ में इसके अंदर ये होता है कि आप ट्वेल्थ के बाद अगर आप डायरेक्ट फार्म डी करते हो तो छः साल पाँच साल तो एकेडमिक ईयर का होता है वन ईयर इंटर्नशिप का होता है और आपने अगर ग्रेजुएशन किया और उसके बाद आप करना चाहते हो तो ये तीन साल का होता है दो साल का एकेडमिक ईयर और एक, एक साल, साल का इंटर्नशिप इसके करने के बाद आप एज ए इक्वलेंट टू डॉक्टर काम कर सकते हो मीन्स फॉरेन के अंदर क्या होता है कि जो आप पेशेंट अगर किसी डॉक्टर के पास जाता के है तो डॉक्टर केवल डायग्नोसिस करता है डायग्नोसिस करके जो अपना डायग्नोसिस रिजल्ट है वो लिख के फार्मासिस्ट को पेशेंट को फॉरवर्ड कर देता है फिर पेशेंट फार्मासिस्ट के पास जाता है वो उसको पूरा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को डिज़ाइन कर ड्रग का जो शेड्यूल है कैसे कैसे लेना Doses. वो सब डिज़ाइन डोजेस को डिजाइन करके प्रिस्क्राइब करता है तो मिस प्रिस्क्रिप्शन का जो अधिकार होता है फॉरेन कंट्री में वो फार्मासिस्ट के पास होता है और जो डायग्नोसिस का, का काम के डॉक्टर का होता है लेकिन इंडिया के अंदर डायग्नोसिस और प्रिस्क्रिप्शन दोनों डॉक्टर ही करते हैं तो इन चीज़ों को रोकने के लिए अभी पी ने फार्म का कोर्स स्टार्ट किया है उसके अंदर यही होता है जब अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो आप क्लिनिकल प्रैक्ट फार्मेसी मींस ड्रग प्रक्राइब करना वो आप प्रिस्क्राइब करने के अधिकारी होंगे तो आप एज ए डॉक्टर के साथ असिस्टेंट के रूप में फार्मेसी असिस्टेंट के रूप में वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम कर सकते हो तो साउथ के अंदर ये चलन अब इस्टार्ट हो गया है कि ड्रग केवल डॉक्टर के प्रेस्क्राइब करेगा और जो प्रेस्क्रिप्शन का काम है वो फार्मासिस्ट करेगा तो धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस आएंगे हेल्थ पॉलिसी में वैसे वैसे फार्म डी का बहुत अच्छा स्कोप है और ये एकदम न्यू ब्रांच है तो जो बच्चे इसमें जाना चाहते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में उनके लिए काफ़ी अच्छा है तो हम देखेंगे कि जो फार्मेसी का मैंने अभी तक आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में कोई भी ऐसा कोर्स नहीं होगा जो इन सभी फील्ड में अगर आप सेल्फ बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपका ऑप्शन है आप रिसर्च में जाना चाहते हो उसका भी ऑप्शन है इंडस्ट्री में जाना चाहते हो उसका ऑप्शन है आपके पास है और क्लिनिकल में जाना चाहते हो उसका भी ऑप्शन है तो हम देखते हैं कि फ़ार्मेसी का बहुत ही अच्छा स्कोप है तो जो बच्चे फार्मेसी करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मनीष गोयल जी मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं फ़ार्मेसी के लाइन में जाना चाहते हैं तो उनके लिए जो जो बातें आपने बताया बहुत ही काम की हैं और कैसे कर सकते हैं बारहवीं साइंस करने के बाद ऐसे आप इस फील्ड से जुड़ सकते हैं और इसमें आप दो साल का जो, जो सिंपल डिप्लोमा डिप्लोमा कोर्स है वो आप करके जो है अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर आप फर्दर स्टडी करो फर्दर स्टडी कर सकते हैं या रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हैं है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है और फिर आप जितना ज्यादा करेंगे उतना आपको जो है अच्छे स्कोप खुलते जाएंगे रिसर्च में आपका स्कोप खुल जाएगा में खुल जाएगा इंडस्ट्री में खुल जाएगा चारों तरफ माना आपको जो है करियर का एक अच्छा ऑप्शन है Uh, मनीष जी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे हम लोग करियर की बात करते हैं या किसी पोस्ट पोजीशन की बात डिग्री की बात तो कर लेते हैं समझ लेते हैं कि तीन या चार साल का ये कोर्सेस है सब कुछ है जैसे पर्टिकुलर चीज पे हम काम करना शुरू कर देते हैं जैसे फार्मेसी में ही हमको लाइन में आगे जाना है तो उसके लिए मेरे अंदर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए एज ए विद्यार्थी एज ए स्टूडेंट तो क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान में रख स्किल्स आपके अंदर सबसे पहले तो ये कि आपको हेल्थ सेक्टर में काम करने का इंटरेस्ट होना चाहिए हेल्थ सेक्टर में काम करना क्योंकि आप फार्मेसी में जा रहे हो तो आपको डील करना पड़ेगा जो केमिकल्स से डील करना पड़ेगा पेशेंट के साथ डील करना पड़ेगा तो वो स्किल्स होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए पेशेंट को किस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है दूसरा आपको लैब के अंदर लेब का एन्वायरमेंट आपको सूटेबल होना चाहिए क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट केमिकल के साथ आपको वर्क करना है तो उसके लिए आपको आदि होना चाहिए कि आप केमिकल के साथ कैसे काम कर सकते हो दूसरा आपको फार्मेसी का सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि आप अपना करियर तो साथ में बनाते ही हो साथ में आप सोसाइटी की सेवा भी करते हो समाज सेवा भी हो जाता है क्योंकि आप हेल्थ सेक्टर में हो हेल्थ को प्रमोशन हेल्थ को प्रमोट कर रहे हो जैसे आ, हेल्थ काउंसलिंग हेल्थ काउंसलिंग का काम फार्मेसिस्ट का होता है किस तरह से ड्रग को लेना है कैसे नहीं लेना है तो एजे आप सेम टाइम अपना करियर भी बना रहे हो आ, सोसाइटी में भी सर्व कर रहे हो तो ये एक अच्छा है तो जो सोसाइटी में सर्व करने को जिसकी इच्छा है और अपना करियर भी बनाना चाहता है वो फार्मेसी में आ सकता है ही ही। दो बातें आपने बताया कि एक तो आप अपना करियर बनाते हैं दूसरा आप सोशल इवेंट के साथ जुड़ जाते हैं यानी हेल्थ सेक्टर में आप पब्लिक की सेवा कर सकते हैं उनको डोजेस कैसे लेना है या जो चीज़ें आपको ओवरडोज हो जाते हैं तो उस समय क्या करना चाहिए या जो भी मेडिशेंट तो से रिलेटेड पेशेंट काउंसलिंग तो जो है वो आप कर सकते हैं ये बहुत अच्छी बात आपने बताया लेकिन मेरा प्रश्न था कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए क्या मेरे अंदर स्पेशलिटी होना चाहिए ताकि मैं इस फील्ड में बहुत आगे बहुत जल्दी बढ़ सकूँ हार्ड वर्किंग और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ने का शौक होना शौक होना चाहिए जैसे मैंने बताया था कि फार्मेसी में आपको ऐसा नहीं है कि एक स्पेशल जैसे आप इंजीनियरिंग करोगे तो केवल इंजीनियरिंग के बारे में आपको पढ़ना है हु, हु. लेकिन यहाँ आपको सब कुछ है यहाँ इंजीनियरिंग का भी पार्ट आता है हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह हमको पढ़ना पड़ता है केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है क्योंकि जब हम ड्रग को डिज़ाइन करते हैं तो हम जो रॉ मटेरियल से डील करेंगे तो उसमें उनको ड्रग्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए केमिकली इनको मॉडिफाई करना पड़ता है तो उसमें इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं तो हमें इंजीनियर पढ़ना है बायो लाइफ साइंस के जितने सब्जेक्ट है बायो बायोटेक माइक्रोबायोलॉजी तो फिर आपको वाइड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हर एक सब्जेक्ट को डीपली अंडरस्टैंड उसको आपके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेना है वो बहुत ज़रूरी है हार्ड वर्किंग और एक इनर फीलिंग कि हाँ मुझे कुछ करना है नए नए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है वो बहुत जरूरी है केवल आप इसे पार्ट टाइम करना चाहते हो जैसे दूसरे कोर्सेज होते हैं वो नहीं होगा इसमें आपको पूरी तरह से डिवोटेड होना है उसके प्रति तभी जाके आप इसको अच्छे से कर पाओगे केवल डिग्री लेने से कुछ नहीं अगर आपको उसमें सक्सेस होना है तो सभी सब्जेक्ट का सभी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए जो जो भी आपको पढ़ाया गया है ओवरऑल माना सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं और उसके लिए आपको डिवोशन बहुत जरूरी है जितना आप डेडिकेटेडली uh, इस फील्ड uh, में जाएंगे उतना ही अच्छा आप स्कोप बना पाएंगे uh, मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र इस बात को समझेंगे और इस फील्ड में जाने के लिए आपको चार या छः साल का जो मेहनत है वो अच्छा अगर आप कर लेते हैं बारहवीं के बाद तो आपका करियर जो है फाइनल है बहुत ही अच्छी जगह पर आप पहुँचेंगे और जितना आपके दिल की तमन्ना है कि मुझे इस तक पहुँचना है तो पहुँच सकते हैं और इस पोजीशन पे जाना है तो भी जा सकते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में किस किस जगह पे हम लोग काम कर सकते हैं फार्मेसी लाइन से जुड़ने के बाद डिप्लोमा करने के बाद या डिग्री करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे अभी तो ये होता था कि जो हॉस्पिटल्स में जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती थी वो पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ कर देता था लेकिन अब हेल्थ पॉलिसीज में चेंजेस हो गए हैं तो वहाँ पे जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है वो फार्मासिस्टी करना है तो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी होती है पी पी एच सी सी, सी प्राथमिक उपचार केंद्र सामुदायिक उपचार केंद्र कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वहाँ पे भी ड्रग स्टोर होते हैं तो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो इसके अलावा गवर्नमेंट की जो लैब्स वगैरह होती है फूड रिसर्च लैब्स होती है ड्रग रिसर्च लैब होती है एग्रीकल्चर लैब होती है और जो CSIR एस आई है जो कि गवर्नमेंट की ही लैब्स हैं ही ही ही वहाँ पे आप एज ए जूनियर रिसर्च फेलो सीनियर रिसर्च फेलो प्रोजेक्ट फेलो क्योंकि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रिसर्च प्रोजेक्ट को करती जाती है तो उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स में लाइफ साइंस के ज़्यादातर होते हैं तो लाइफ साइंस सब्जेक्ट से आप अवेयर होते हैं अगर आप फार्मेसी किया है तो वो फार्मा प्रोफेशनल को ज़्यादा प्रीफर करते हैं एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे राजस्थान की बात ले लो जैसे कोई इंटीरियर एरिया में ट्राइबल एरिया में बारहवीं के बाद या फिर फार्मेसी कोर्स कर लिया समझो और वो गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी हॉस्पिटल में या फिर जो प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ पर उनकी पोस्टिंग हो जाती है तो क्या वो व्यक्ति और भी आगे पढ़ना चाहे तो ड्यूटी करके हुए भी कर सकते हैं इसमें क्रॉस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस से टीचिंग का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि फार्मेसी की मैंने आपको बताया कि पूरा डिवोसन और डेडिकेशन चाहिए तो इस वजह से कॉस्ट पेंडेस वगैरह का इसमें कोई भी रूल्स या रेगुलेशन नहीं है कि आप डिस्टेंस को पढ़ सकते हैं आपको पूरा अगर डिप्लोमा के बाद डिग्री करना है तो पूरा टाइम आपको देना ही होगा पूरा चार साल जो है आपको देना पड़ेगा। डिप्लोमा पड़े। के बाद डिग्री करना है तो तीन साल लगेगा तीन साल आपको फिर वापस जो देना है छुट्टी लेके आपको ये करना पड़ेगा तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं इतना आसान नहीं है तो इस वजह से उसको पूरा डिवोशन डेडिकेशन इसमें फिर काफी केयर रखी जाए के? नहीं।, नहीं, ऐसा, ऐसा ऐसा कुछ कुछ... नहीं, नहीं है अभी तक तो नहीं है वो अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उस पर डिपेंड करता है कोई गवर्नमेंट अगर अपनी पॉलिसी सा बनाए तो वो हो सकता है लेकिन वो वही है कि फिर गवर्नमेंट जो है उसको फुल टाइम के लिए स्टडी करने के लिए भेज देवे और उसको जॉब पे भी रखे, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन इसको पूरा टाइम तो देना ही होगा यानी कोई भी फार्मेसी का जो कोर्स है वो फुल टाइम कोर्स है और इसमें फुल टाइम डिवोशन के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं बहुत ही अच्छी बात मनीष गोयल जी आपने बताया और मैं चाहूँगा कि कुछ एक्सपीरियंस सुनाइए हमारे दोस्त फार्मास्यूटिकल लाइन में अपना करियर बनाए हैं जैसे आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए आपने कहाँ से ये डिप्लोमा किया और किसने आपको प्रेरणा दिया कि इस फील्ड में जाना है देखिए यहाँ मैं आबू रोड से ही था और आबू रोड में ही डिप्लोमा कॉलेज ऑफ फार्मेसी था तो जब मैंने ट्वेल्थ किया mm -hmm. तो मुझे लगा कि मुझे कुछ टेक्निकल कोर्स करना है बीएससी, बीकॉम वगैरह मुझे नहीं करना है mm -hmm. प्रोफेशनल कोर्स में जाना था तो मैंने सोचा कि ड्रग्स वी आर डीलिंग विद ड्रग्स बहुत अच्छा जॉब है मीन्स एक फेमस कोर्ट फार्मेसी में कि मेडिसिन गिव लाइफ टू ह्यूमन बींग बट वी फार्मासव लाइफ टू ह्यूमन मेडिसिन मेडिसिन गिव लाइफ टू ह्यूमन बट वी गिव लाइफ टू मेडिसिन हम ड्रग को बनाते हैं तो ये एक अच्छा अपने आप में एक अच्छा फील करने वाली बात है तो इस वजह से मेरे को प्रेरणा मिली कि हम ड्रग के साथ काम करेंगे हम फार्मासिस्ट बनेंगे तो ये एक था इस वजह से मैंने फार्मेसी वहाँ ज्वाइन किया मैंने सबसे पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी किया फिर मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि हम इसमें सभी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे ह्यूमन के बारे में हेल्थ साइंस के बारे में तो मेरा इंटरेस्ट जगा फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे ग्रेजुएशन करना है तो फिर मैंने ग्रेजुएशन किया श्रीनाथ जी कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी नाथ द्वारा से वहाँ तीन साल मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद फिर लगा कि नहीं अभी और पढ़ना है मास्टर में करना है क्योंकि मैं रिसर्च वगैरह एकेडमिक वगैरह में करियर बनाना चाहता था तो फिर मैंने मास्टर के अंदर एडमिशन लिया बी कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी राजस्थान जो कि राजस्थान का सबसे ओल्डेस्ट और सबसे अच्छा कॉलेज है वहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन किया पोस्ट ग्रेजुएशन किया वहाँ मैंने एक साल तक एकेडमिक पोस्ट ग्रेजुएशन का ये करिकुलम रहता है कि आपको एक साल तक तो क्लासेस वगैरह एकेडमिक ईयर रहता है बाकी की एक साल आपका डेजट्रेशन रहता है उसमें छः एक साल तक आपको किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एज ए प्रोजेक्ट ट्रेनिंग आपको वहाँ अपना डेजटेशन किसी भी टॉपिक के ऊपर कम्प्लीट करना है तो वो मैंने अपना कैडिला फार्मास्यूटिकल अहमदाबाद वहाँ से मैंने वो महीने का कोर्स एक साल का मैंने वहाँ से किया उसके बाद जो डेजट्रेशन है उसको मैंने थीसीस में सबमिट कराया और इसका प्रजेंडनेशन दिया उसके बाद आपका रिज़ल्ट आता है जी करने के बाद फिर मैं जॉब के लिए सर्च किया तो मुझे जोधपुर में एक कॉस्मेटिक कंपनी थी वहाँ पे मुझे जॉब मिला मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था साथ ही साथ में और जॉब के साथ में मैंने नेट का एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन किया पी जी नेट उसके साथ प्रिप्रेशन किया उसमें मेरा क्लियर हो गया और जब ड्यूरिंग मैं क्लियर हो गया फिर यहाँ माधव यूनिवर्सिटीज़ में मे नया इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे तो मैंने यहाँ उसी के साथ में इंटरव्यू भी देना यहाँ आया इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया फिर मुझे यहाँ ज्वाइनिंग का बोला तब मैं होम टाउन में आ गया और एकेडमिक में मेरा इंटरेस्ट भी था नहीं, नहीं। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दिया इंडस्ट्री का और डायरेक्ट एकेडमिक में यहाँ आ गया अब मैं आगे पी भी करना चाह रहा हूँ उसमें मेरा इतना इंटरेस्ट है कि मुझे जब करना है तो मैं पी एच एकेडमिक में करियर बनाऊँगा और साथ ही साथ रिसर्च के ऑप्शन भी मेरे लिए खुले हैं मनीष जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप इस फील्ड में आगे बढे धीरे धीरे करके आप जो है हर चीज़ को समझने लगे और आगे बढ़ने लगे एक और बात मैं पूछना चाहूँगा हमारे दोस्त जो ट्वेल्थ साइंस में हैं तो वो लोग कैसे शुरुआत करें मैं यही कहूँगा कि डायरेक्टली आप डिग्री कोर्स करें अच्छा डायरेक्टली डिग्री, डिग्री कोर्स, कोर्स करें बिकॉज़ हाँ केवल किसी को केवल ये है कि मुझे सेल्फ़ बिजनेस करना है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इंटरेस्टेड जॉब भी करना है और फार्मासिस्ट की ड्रग स्टोर खोलना है और उसके पास अच्छा लोकेशन है तो हो सकता है वो डिप्लोमा कर ले और अपना ड्रग स्टोर या फिर उनका पुराना फैमिली बिजनेस भी है तो, तो वो डिप्लोमा लिए वो कर अदरवाइज आप डिग्री डायरेक्ट ऑप्ट करें तो सबसे बेटर है क्योंकि आप डिग्री करेंगे तो आपकी दस लाइनें खुल जाएगी केल डिप्लोमा से आपको केवल ड्रग स्टोर और उसमें ही आपको ऑप्शन है डिग्री करने के बाद आपकी रिसर्च की लाइन एकेडमिक की लाइन सी आर ओ वगैरह सारी लाइने आपके लिए खुल जाएगी फिर आगे आप फर्दर या तो आप डिप्लोमा करने के बाद डिग्री करने के बाद या तो आप अपना ड्रग स्टोर खोल लो इंडस्ट्री में चले जाओ एकेडमिक में चले जाओ रिसर्च में चले जाओ और फिर भी आपको अगर और पढ़ने की इच्छा है तो मास्टर भी कर लो तो ये सब आप इस तरह से जाना तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डिग्री ही करें डिग्री मेन इम्पोर्टेंट एक अच्छा कोर्स है जहाँ पर आपको जो है करियर के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और बाकी फार्मेसी अगर आप करते हैं तो सिर्फ आपको शॉप मैं मेडिकल स्टोर का लाइसेंस आपको मिल जाता है और या कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव ये दो चीज़ों में आप जो है आगे बढ़ सकते आगे हैं आगे बढ़ सकते तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि क्लिनिकल रिसर्च के बारे में आप बता रहे थे वो कितना माना वो डायरेक्टली बारहवीं के बाद कर सकते हैं या फार्मेसी या डिग्री करने के बाद कर सकते उसमें ऐसा है कि अगर आपके पास डिग्री है डिग्री अच्छा किसी भी फील्ड में वगैरह कोई कोई भी नहीं नहीं डिग्री हाँ। इन फार्मेसी अच्छा डिग्री इन फार्मेसी ही चाहिए उसके लिए नहीं इसमें ये होता है कि एक तो आपके पास डिग्री इन फार्मेसी है तो आप डायरेक्टली क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ले सकते हैं अच्छा और अगर आपके के लिए डिग्री है बी वगैरह या फिर कोई भी दूसरी डिग्री या है तो आपको फिर क्लिनिकल रिसर्च का एक कोर्स होता है वो छः महीने का होता है एक साल का भी होता है सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो आप करना पड़ेगा उसके बाद आपको फिर अप्लाई करना पड़ेगा लेकिन क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च में आपको ड्रग के साथ में डील करना होता है वहाँ ड्रग के ऊपर ट्रायल चलते पेशेंट के ऊपर तो वो क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मेनली फार्मा वाले बंदों को प्रेफर करती है एमबीबीएस वाले फार्मा वाले इन दो प्रोफेशनल हैं कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को ये लेती हैं तो यही है बी फार्म करने के बाद आप डायरेक्टली सी में आपको कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स करते हो तो वेल एंड गुड है नहीं करते तो भी आपके चांसेस हैं अगर वहाँ आपका इंटरव्यू होता है आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मींस आप बी डिग्री करने के बाद डायरेक्टली इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल है सीआरओ आर ओ में से नहीं, नहीं। और इसमें ऐसा भी है कि कुछ नेट के नेट के माध्यम से भी हम लोग करियर बना सकते हैं या नेट के द्वारा भी हम अपना जॉब कर सकते हैं इंटरनेट के इंटरनेट मा... के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से फिर वही एक मेडिकल राइटिंग राइटिंग का पोस्ट होता है मेडिकल राइटर मेडिकल राइटर उसमें यह हो जाता है कि फार्मा के अंदर जितने भी रिसर्च वगैरह हुए हैं जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स ही आप ले लो क्लिनिकल ट्रायल्स में सबसे पहले तीन फेज में होता है सबसे <laughs> पहले आपको एनिमल पे टेस्टिंग करना है फिर बाद में हेल्दी ह्यूमन पे टेस्टिंग करना है की कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है <laughs> <laughs> फिर डिजीज पर्सन पे पर करना है की वो डिजीज जो ड्रग मोलिकुल है नया वो डिजीज को ठीक भी कर रहा है या नहीं कर रहा है तो ये तीनों के जब रिस टेस्ट करते हो तो उसके बहुत सारे डाटा जनरेट होते हैं उन डाटा को कंपाइल करना होता है उनको रिसर्च फॉर्मेट में कंपाइल करना होता है तो उसके लिए जो सी आर है और या दूसरी जो कंपनियां हैं जो हेल्थ सर्विस कंसल्टेंसी वाली जो कंपनियां होती हैं वो मेडिकल राइटर को रिक्रूट करती है वहाँ एम बी फार्म एम फार्म इन लोगों को वो रिक्रूट करते हैं फिर वहाँ पर आपको जो भी डाटा आया है उसको कंपाइल करना है रिसर्च जो भी फॉर्मेट है फिर वो जो डाटा को जो कंसर्न कंपनी उनको देना है फिर वो कंपनी ड्रग रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ होती है कंट्री की उनको वो देती है फिर वो रेगुलेटरी अथॉरिटी उनको रेगुलेट करती है अगर वो सब कुछ सही होता है तो फिर वो ड्रग मॉलिक्यूल को आगे परमिट कर देती है तो ये जो ड्रग कंपाइलिंग uh, का काम है वो आप एज ए इंटरनेट के थ्रू आप कर सकते हो आपको इंटरव्यू वगैरह देना होगा और अगर वो कंपनी चाहती है आप क्वालिफाइड हैं और किसी तरह किसी कि, की कितनी वजह की वजह से आप उसको पूरा फुल टाइम नहीं दे रहे होता जैसे पार्ट टाइम आप घर बैठे भी इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं उसमें रेगुलरटी कोई ऑब्स्टिकल नहीं है कि हुँ, ऐसा हुँ, कुछ नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते जैसे मैंने फार्मेसी में बताया कि आप डिस्टेंस से नहीं कर सकते वो इलीगल हो जाएगा मगर मेडिकल एट अगर कंपनी चाहती है तो वो आपको घर बैठे भी आप इंटरनेट के थ्रू वो अपना काम करवा सकती है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम सुन रहे हैं करियर के बारे में और आज के इस कार्य में आज इस आज के इस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि फार्मेसी जो फील्ड है फार्मास्यूटिकल जो फील्ड है उसमें कितना जो करियर का जो बहुत सारे अनेक रास्ते हैं वो सारी रास्तों के बारे में हमने बात की और मनीष गोयल जी ने बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में सारी बातें बताई इसलिए मैं कहूँगा उनको बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे दोस्तों को जरूर दें मैं यही कहूँगा कि फार्मेसी जो है बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है जो फेमस कोटो के बारे में बताया कि कहा जाता है कि वी द पर्सन हु गिव लाइफ टू मेडिसिन ये चीज़ मुझे हमेशा प्रेरणा देती रही है तो आप भी इसके बारे में सर्च करें नेट पे देखें जो मैंने करियर ऑप्शन बताए हैं उसके बारे में आप सर्च करके जो मैंने बोला है क्या सही में ऐसा है या नहीं आप देखें आपको पाएंगे कि फार्मेसी का स्कोप बहुत ही अच्छा है बहुत ही रिस्पेक्टेड है आप सोसाइटी में जाएंगे आप बोल सकते कि हम फार्मासिस्ट हैं गर्व के साथ तो मैं यही कहूँगा फार्मेसिस्ट सभी जो फार्मेसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं जो उन्नीस उन्नीस संकोच इस फील्ड में जा सकते हैं और अपने करियर को नई ऊँचाइयाँ दे सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मनीष गोयल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए शुक्रिया एक बार फिर से और अपने सारे दोस्तों से मैं कहूँगा कि आप अगर फार्मेसी लाइन में जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा अपना करियर बना सकते हैं तो आप निसंकोच इसमें जा सकते हैं तो आप अपना करियर अच्छा बनाएं ब्राइट बनाएं देश का नाम और परिवार का नाम करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और मनीष गोयल जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर रहो